बेदानुधरते जगंति बहते भूगोल मुभ्रते दलिम क्षयते कुर्बते कुर जयते हलिम कलयत कारु मतबत् ूर्छये दशा दशाकृति कृष्ण तोभ्य नमः <coughs> नंदन पदारबिंद चंदमा मकरन्द भिन्दव सिरमसौ्य सम्पदा नंदय तो हृदय मम यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वैद प्रणति तस्म तग्व दवाबुद्धिप्रकाश मुक्षक्षुर्वई शरणमहम प्रपद्य ब्रह्म जीव माया त्रितितावजिज्ञासुजीवात्माओ जी नियमानुसार थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा bhajogi re dhare go be <laughs> बन बिहारी लाल की yeah! अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के संबंध में आप लोगों को अब तक बताया गया कि मैं नाम का ऐसा तत्व है जिसे हम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि किसी प्रमाण से नहीं हल कर सकते ये परोक्ष विषय है अर्थात मायिक प्रमाणों से अमायिक तत्व का निश्चय नहीं हो सकता भूतं भव्यं भविष्यंच भविष्य वेदात प्रसिद्ध्यति। तो जो मायिक प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता उसे शब्द प्रमाण के द्वारा अर्थात वेदों के द्वारा सिद्ध किया जाता है तो वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि वेद कहते हैं कि यह मैं नाम का जो तत्व है इसको जीव कहते हैं और यह है जीव अणु मात्र है अणु माने इतना सूक्ष्म जिसकी कोई एग्जाम्पल उपमा नहीं हो सकती संसार में जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनको भी दूर वीक्षण यंत्र से वैज्ञानिक देख लेते हैं लेकिन इस मय को कोई वैज्ञानिक नहीं देख सका इतना सूक्ष्म है परमाणु से भी सूक्ष्म अणु वेद कहता है अणु प्रमाणात् एक दो आठ कठोपनिषदुरात्मा तीन एक नौ मुंडकोपनिष् बाग्रशतभाग से शतधा कल भागो जीवस्ेय सचान कल्पते श्वेतापनिष् पांच नौ तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि ये मैं नाम का जीव तत्व अणु होता है क्यों वेद में ये भी तो लिखा है आत्मा सर्व व्यापक है हा वो आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है आत्मा शब्द वेद में जीवात्मा के लिए भी लिखा है और परमात्मा के लिए भी लिखा है क्यों ये आत्मा शब्द का जो अर्थ है ये अत धातु से बनता है मनन प्रत्यय होकर आत्मा यानी व्यापक आत्मा माने व्यापक तो व्यापक ये मैं भी है और व्यापक परमात्मा भी है अब मैं केवल शरीर में व्यापक है और भगवान ब्रह्म सर्व व्यापक है लेकिन है दोनों व्यापक इसलिए दोनों को आत्मा शब्द से वेदों में बताया गया है आत्मा दृष्टव्य स्रोतव्य निधिध्याचित व्यो मैत्रेयी वेद कह रहा है वृदारण्य को पिशत चार पांच छ आत्मा को जानना है आत्मा को देखना है आत्मा को प्राप्त करना है, है? आत्मा तो प्राप्त है अरे आत्मा माने परमात्मा वेद के शब्दों का अर्थ केवल भगवान जानते हैं अथवा उनकी कृपा से कोई जान सकता है ब्रह्म आदि कब मुहत सूरया जब ब्रह्मा को भगवान ने वेद प्रकट करके दिखाया और कहा उसको पढ़ो समझो अपने बच्चों को ये मेरे कायदे कानून है बताना होगा तुम पहले बच्चे हो मेरे ब्रह्मा नहीं समझ सक ब्रह्मा हमारा आदि बाप तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कबे भगवान ब्रह्मा के हृदय में जाकर बैठे और उसकी बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ा अर्थात ज्ञान दिया वेद का ज्ञान कराया भागवत के प्रारंभ में ही लिखा वेद से चेस्वरात्म तत्र मुह्यंत सूरया 11, 3, तैतालीस भागवत वेद और ईश्वर माने भगवान एक हैं। वेदा ब्रह्मात्म विषया 11, इक्कीस 35 भागवत वेद भगवान है वेदो नारायण साक्षात चा, एक छालीस वेद भगवान के स्वरूप हैं जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे वेद भी बुद्धि से परे हैं इसलिए वेद में ही लिखा है हे मुझको डायरेक्ट तुम न पढ़ना तद विज्ञानार्थम स गुरु मेंवा विगत जो मेरे कृपा पात्र गुरु हैं उनके पास जाना उनसे समझना तुम पढ़ोगे तो सब उल्टा पलटा हो जाएगा भगवान का एक नाम है कम का खा ये भी भगवान का नाम है वेद में कम ब्रह्म कम ब्रह्म प्राणो ब्रह्म ये अनेक शब्द शब्द का अर्थ कुछ है और सेंस कुछ है परोक्ष बाद ग्यारह तीन चौवालिस अस्त वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता अरे वेद क्या सबसे नीचे कलयुग की रामायण है तुलसीदास जी महाराज के उसी को कोई नहीं समझ सकता उसमें भी शर्त है जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ अति न प्रिय रघुनाथ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुम इसको हिंदी की किताब न समझ लेना रामायण को हे मेरी पुस्तक को समझने के लिए तीन शर्तें हैं एक तो श्रद्धा हो माने मुझ पर राम पर और इस बाणी पर दृढ़ विश्वास हो नंबर दो किसी वास्तविक महापुरुष का संग हो जहां डाउट हो उसको पूछ लो और रघुनाथ जी प्यारे लगे नेचुरल कामीनारि प्यार जिम ऐसे वो रामायण को समझ सकता है अब बाकी लोग अक्षर पढ़ा करो अरे देखो गीता छोटी सी बुक है सात सौ अश्लोक है कुल जमा टोटल आजकल तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं लेकिन गीता को समझने वाला भी कोई है अगर ये प्रश्न किया जाए तो लोग कहेंगे दीपक लेके भी अगर ढूंढोगे तो शायद कोई मिले अर्जुन के बाद यानी इन्हें जिन्हें महापुरुष हुए हैं शंकराचार्य निबारकाचार्य माधवाचार्य बल्लभाचार्य तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम इन लोगों ने गीता का अर्थ समझा है बाकी लोग ओ, कितने लेक्चरर आज भी हमारे देश में घूम रहे हैं रोटी खा रहे हैं उसी की अर्थ नहीं समझे आर्थ समझने का मतलब क्या होता है आर्थ समझने का मतलब होता है भगवत प्राप्ति कर ले गीता सुनते गए अर्जुन और ज्ञान हो गया उदाहर नहीं अधिकारी हो देखो भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा इदंते तपस्काय ना भक्ताय कदाचन मेरे इस गीता ग्रंथ को जो तपस्वी न हो उसको नहीं सुनाना उसको नहीं पढ़ना चाहिए ना भक्त कदाचन जो भगवान का भक्त न हो उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए ना शुश्रुषे बाच्यम जो पूर्ण विश्वास न रखता हो भगवान पर और गीता पर उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए नचमाम चमाम जो बसूय जो श्री कृष्ण को ब्रह्म न मानता हो उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए क्यों अरे एक गीता में देखो भगवान ने कई श्लोकों में लिखा है अर्जुन से कहा है मैं भगवान हूं मुझसे आगे कोई नहीं है सब मुझसे पैदा हुए हैं, मैं सब के हृदय में रहता हूँ मैं मैं मैं मैं वो तारीफ तो संसार में अगर कोई ऐसे बोले तो कहे पागल अरे भला कोई अपनी तारीफ करता है लोग कहते हैं मैं टूटी फूटी भाषा में कुछ दो चार शब्द आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूं ऐसे बोलते बक्ता लोग आजकल और ये ये लेक्चर दे रहे हैं अर्जुन को मैं भगवान हूं मुझसे आगे और कुछ नहीं है मेरे पीछे भी और कुछ नहीं है और एक जगह जगह नहीं पचास कहा है तो अगर श्री कृष्ण को भगवान न मानेगा कोई और तो गीता पढ़ेगा तो कहेगा ये कोई सरफिरा आदमी है एक भोले भाले अर्जुन को बेवकूफ बना कर भिड़ा दिया और लड़ाई करवा दिया वो अर्जुन कह रहा था हम युद्ध नहीं करेंगे मार धार करके ऐसे राज्य को नहीं चाहते बिल्कुल ठीक तो कह रहा था वो उसको पट्टी पढ़ा करके तो लड़वा दिया ओ, लाखों मर्डर करवा दिया अपने ही फौज को इनकी फौज भी तो गई थी ना वो भी मरी है सभी मरेंगे तो युद्ध में जो आगे पड़ेगा, पढ़ेगा हमारा बाप खड़ा होगा तो वो भी मरेगा तो वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता वो तो अलौकिक वाणी है अलौकिक वाणी को लौकिक बुद्धि कैसे समझेगी ब्रह्मा भी नहीं समझ सका ऐसी वेद बाणी है उस वेद ने कहा ये मैं नाम का जो तत्व है ये अणु है और आत्मा शब्द दोनों के लिए आया है अच्छा गधे की अकल से समझो आप लोग जानते हैं गांवों में मंत्री होते हैं पंचायत मंत्री कहते हैं, हैं और एक प्राविंशल मंत्री भी होता है प्रांत का हर एक प्रांत में मंत्री होते हैं ना और एक सेंट्रल का मंत्री भी होता है सबको मंत्री कहते हैं लोग आप कौन है मंत्री जी आ रहे हैं आप उसके बाद पूछो कहां के मंत्री जी हैं सेंट्रल के हैं अच्छा ये कहा के हैं ये प्रोविंसल है यूपी के हैं। और ये कहां के ये पंचायत के हैं गांव के अच्छा अच्छा अब जो जैसा दर्जा रखता है हम उसके पास बाद में ये जानने के बाद श्रद्धा रखेंगे लेकिन मंत्री सब कहलाते हैं ऐसे ही ये शरीर में व्याप्त मैं यह भी आत्मा और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा वो भी आत्मा है और ये आत्मा सर्व्यापक इसलिए नहीं है कि इस आत्मा को वेद कहता है कि ये शरीर से निकल के और ऊपर को जाता है और फिर कर्म फल भोग के स्वर्ग नरक लौट के आता है तो अगर सर्व व्यापक होता तो फिर जाता आता क्या फिर तो यही मिल जाता आकाश में जैसे एक घड़ा है हा इसके अंदर आकाश है खाली जगह को आकाश कहते हैं अब इसको कहते हैं घटाकाश घड़े का आकाश और ये बड़ा आकाश है ये मठाकाश है मकान का आकाश और ये घटाकाश जब घटाकाश को फोड़ दो तो कहा जाएगा है? ये इसी महाकाश मठा काश में मिल जाएगा मठा काश कहलाएंगे कहेंगे हम लोग अब ये दीवार तोड़ दो तो ये कहीं जाएगा थोड़े ही यहां का खाली जगह ये तो रहेगी वो तो महाकाश हो जाएगा तो अगर आत्मा सर्व व्यापक होती हो तो, तो कहीं जाती आती कैसे लेकिन वेद कहता है सदा अस्मा शरीरा दुत्क्रामति सही वही सर्वयरूप क्राम जब शरीर छोड़ता है आत्मा मरता है जिसे कहते हैं आप वो तो सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म मन सब साथ जाते हैं उसके सूक्ष्म होते हैं वो वो भी अड़ु होते हैं आत्मा के साथ निकल के जाते हैं तीन चार कौशिक की उपनिषद और ये वही खेच आसमान लोका प्रियंत चंद्रमस में गच्छी गमन हो रहा है जा रही है आत्मा स्वर्ग में नरक में अपने अपने कर्म के अनुसार की उपनिषद एक दो और फिर तस्मालो का पुनर एक तस्मय लो का है कर्म बृहदारण्य को उपनिषद चार चार फिर का सब सुख भोग के स्वर्ग का या नरक का दुख भोग के फिर लौट के आता है और इसी संसार में अपने कर्म के अनुसार चौरासी लाख में घूमता है ये वेद कह रहे हैं और वेदांत भी कह रहा है उत्क्रांत गति नाम स्वात्मना चवतर यो न अवस्थित नणु अतछ्रुते इतराधा स्वशब्दोन्माच्चंदनवित वैशेदीचेन्न तथा च दर्शयति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 आत्मा सर्व व्यापक नहीं है केवल शरीर व्यापक है अणु है तो क्यों जी शरीर व्यापक आप कह बोल रहे हैं ना मुंह से हाँ तो फिर अणु कैसे है? ऐसा बोलो कि शरीर के बराबर है ना ना शरीर के बराबर नहीं है आत्मा अकार्षण्य न च पर अविरोधो विकारादिभ्य अंत्या उभयनवाद अभिशेष इत्तीन वेदांत सूत्र बनाये वेदव्यास ने की शरीर परिमाण आत्मा नहीं है ये तो अणु है अरे बाबा आड़ू है तो ये सारे शरीर में तो चेतना है हम अपना अनुभव माने कि आपका लेक्चर अरे कहीं सुई चुभो दर्द होता है, है? तो आत्मा न होती तो दर्द कैसे होता आत्मा जब निकल जाती है तो देखो जलाते हैं आग में अब वो कुछ नहीं बोलता आराम से जलता रहता है। नहीं उठ के भागता ना अगर चेतना होती तो नहीं नहीं फिर बेद आया नकारा ठहरो मैं बताता हृदय ही एस आत्मा प्रश्नोपनिषद तीन छा एस आत्मा हृदय छंदोग्योपनिषद आठ तीन तीन हृदय में आत्मा रहती है सारे शरीर में नहीं रहती जो शरीर के बराबर आत्मा आप बोलते हैं अणु है अदय में रहती है भे तो कह रहा प्रश्नोपनिषत और चांदोग्योपनिषत और बताऊ फिर क्या होता है हृदय में रह करके और सारे शरीर में चेतना पैदा कर देती है ये कैसी की अरे वो तो चेतन है आत्मा ये जड़ वस्तु है देखो वहां लाइट जल रही है है? और प्रकाश पूरे हाल में हो रहा है अब उससे पूछो ऐसा क्यों जी तुम तो वहां जल रही हो। आ, यहां प्रकाश क्यों हो रहा है, है? तो ये अंतकरण में सूक्ष्म आत्मा रहती है और आलोम कौशिक की उपनिषद चौथे अध्याय का बीसवा मंत्र और ये छांदोग्य उपनिषद में भी मंत्र है आठ आठ एक तो इस प्रकार मैं के विषय में ये मोटी मोटी बात जान लीजिए ये अणु है केवल शरीर व्यापक है लेकिन ये हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैला देता है सारे शरीर के बराबर नहीं है और ये आत्मा परमात्मा से संबद्ध है जैसे ही सूर्य की किरण सूर्य से संबद्ध है सूरज के बिना किरण नहीं लेकिन सूरज और किरण ये एक है प्रकाश किरण वहीं से आई है लेकिन किरण को हम सूरज नहीं कह सकते सूरज वो है जी अरे यहां भाई तो है ये तो किरण है सूरज नहीं है यानी भगवान के हम शक्ति हैं, उनके अंश हैं उनके भगवान नहीं है ब्रह्म नहीं है ब्रह्म की तीन शक्तियां प्रमुख है शक्तियां तो अनंत हैं। एक का नाम पराशक्ति एक का नाम जीव शक्ति एक का नाम माया शक्ति तो मैंने कल बताया था ना पराशक्ति के अंश तो ब्रह्मादिक है जो माया से सदा परे हैं, और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हम लोग हैं जो सदा से मायाधीन हैं। इसलिए पराशक्ति वाला गुण हमें नहीं है उसको पाने के लिए पराशक्ति के गुण पाने के लिए हमको ये मैं कौन मेरा कौन प्रश्न को समझना है तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि उसको समझने के लिए उसकी बुद्धि चाहिए उसको देखने के लिए उसकी आंख चाहिए उसको जानने के लिए उसको पाने के लिए उसकी शक्ति चाहिए हम अपनी शक्ति से उसको नहीं जान सकते नहीं देख सकते नहीं छू सकते हम निराश हुए लेकिन फिर वेदों ने कहा न न वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है अपनी आख अपने कान अपनी नासिका अपनी रसना, अपना मन अपनी बुद्धि वो भगवान को पा लेता है अनंत जी उन्हें पाया है पा रहे हैं पाएंगे लेकिन उसकी कृपा किसी साधन पर निर्भर है किसी शर्त पर निर्भर है वो शर्त जिन लोगों ने पूरी कर दी वो माला माल हो गए और जिनने नहीं पूरी की जिद पर अड़े हैं। हमारे संसार में पॉलिटिक्स में कुछ नेताओं को जब गवर्नमेंट विरोधी पार्टी को बंद कर देती है और कहती है कि जो माफी मांग ले उसको छोड़ दो तो बहुत से लोग कहते हैं अपने घर चले जी माफी मांग लो हटाओ झगड़ा और बहुत से जिद्दी होते हैं वो कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे जी हम तो जेल में ही रहेंगे तो फिर रहो नहीं माफी मांगते तो ऐसे भगवान कहते हैं कि भाई जो माफी मांग लो उसको हम माया हटा लेंगे और अपना ज्ञान दे देंगे बात खत्म हम कहते हैं भाई हम तुमसे नहीं मांगेंगे माफी कैदियों से कैदी माफी मांगेगा और सुनो कैदी से कैदी मांग रहा है पिताजी आनंद दे दो बेटा जी आनंद दे दो मैम साहब आनंद दे दो वो कहता है अरे हम क्या दे दे, दे बाबा हम तुमसे आनंद चाहते हैं साथ धोखे में है और एक दूसरे को धोखे में डालने में लगे हैं जो ज्यादा बेवकूफ बना ले किसी को उसी को संसार में कहते हैं बड़े समझदार हैं, जीनियस है, है इंटेलिजेंट है यानी नंबर ही 420 है देखो इसने आ, कितना बना लिया करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बना लिया लोगों को बेवकूफ बना बना के चलाक है तो सबसे हमने मांगा अरे अनंत जन्म में किससे नहीं मांगा होगा किसको बाप नहीं बनाया होगा किसको बेटा नहीं बनाया होगा सब आपस में तो बनते जा रहे हैं यहाँ आप बैठे हैं कहते हैं बदमाश है ये कहा मुसलमान है ये ईसाई है ये क्रिश्चियन है ये बंगी है और पिछले जन्म में बाप बना था अच्छा हमको नहीं मालूम आगे फिर बनेगा ये, ये इतने आदमी है उसमें जो मरा वो अपने जिंदा का बेटा बना फिर ऊपर वाला मरा फिर नीचे वाला ऊपर आया फिर ऊपर वाला नीचे गया यही तो हो रहा है सृष्टि में हम अपने बेटे में अटैचमेंट करते हैं मरने के बाद बेटे के बेटे बनते हैं फिर उसने अटैचमेंट हमसे किया फिर वो हमारा बेटा बन गया और चूंकि भूल गए इसलिए वे है पड़ोसी है ये ये बदमाश है ये अब वो बदमाश हो गया पहले वो बाप था बढ़िया नौटंकी है भगवान की बनाई हुई नौटंकी है हम नहीं जानते अरे देखो हम ये सुनते हैं पढ़ते हैं मानते हैं एक्टिंग में सबके अंदर भगवान बैठे हैं और फिर दुर्भावना क्यों करते हैं किसी के ऊपर ये बदमाश है तो इसके अंदर जो भगवान बैठे हैं वो भी बदमाश है वो बैठे हैं ये भूल गया उसको दुखी करना है गाली देना है इसका ये छीन लेना है इसके पीछे गुंडे लगा देना है अरे इसके अंदर भगवान बैठे हैं है? हा बैठे अरे ये तो मैं भूल गया <laughs> पर पीड़ा सम नहीं अधम आई किसी को दुख देना इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं है लेकिन हम दिन भर यही किया करते हैं। अपने ही बेटे को अपने ही बाप को अपनी बीबी को अपने ही नौकर को यानी सेंट नास्तिक हैं। और कहने के लिए हम वैष्णव है शाक्त है शैव है हा तिड़क लगाते हैं कंठी पहनते हैं कपड़ा रंगा के बाबा जी बने लेकिन सबका एक हाल है तो ये मैं नाम का तत्व अणु है और हृदय में है और सारे शरीर में चेतना फैलाए हुए है एक ज्ञान ये आवश्यक है फिर ये जीव शक्ति विशिष्ट भगवान का अंश है और भगवान से इसका भेद भी है अभेद भी है लेकिन भगवान को पाने के लिए भगवान का ही ज्ञान चाहिए वो इस शर्त पर मिलेगा कि आप उनसे ठीक ठीक मांग लें ठीक ठीक ठीक ठीक उसी को शरणागति कहते हैं उसी को भक्ति कहते हैं उसके विषय में आप लोगों को बताया गया कि सबसे पहली शर्त है कि और सब की आशा छोड़ो समस्त कामनाएं संसार की भी और संसार से मुक्ति वाली भी दोनों कामनाओं को छोड़ो नारद जी ने बार बार अपने ग्रंथ में कहा है सान न काम है माना भक्ति करना है कामना है संसार को छोड़ के आना इधर नारद भक्ति दर्शन का सातवा सूत्र गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्दमानम चौवनवा सूत्र कामना रहित होना चाहिए प्रेम मांगो मत भगवान से कुछ अगर संसार मांगा तो फिर भगवान के पास क्यों जाते हो भगवान तो है ही नहीं फिर संसारे में सुख है ये तुम मान रहे हो तो भगवान की जरूरत क्या कर भगवान की जरूरत तो तब पड़े जब ये डिसीजन हो कि यहां नहीं मिला हमको अरे हजार बार दस रसगुल्ला खाया हजार बार मां बाप बेटा बीबी को चिपटाया अरे कुछ नहीं सब धोखा है वैराग्य हो जाए फिर वही नाक रगड़ता है वैराग्य नहीं होता तो फिर भगवान की जरूरत पड़ती है अब वैराग्य नहीं हुआ वही नरक भगवान से मांग रहा ऐसे क्या कम है <laughs> कितना बड़ा आश्चर्य भगवान से दुख मांग रहा संसार में भी ऐसा कोई नहीं करता कि मिठाई की दुकान पर चप्पल मांगे अरे मिठाई की दुकान पर मिठाई मांगो संसार से संसार मांगो भगवान से भगवान मांगो और अगर तुम्हारा ये निश्चय है कि संसार में आनंद है तो फिर तुम क्या भक्ति करोगे भगवान की भक्ति माने क्या प्यार और प्यार कहा होता है जहां स्वार्थ हो अगर यहां स्वार्थ नहीं है यह बुद्धि में निश्चय हो जाए तब उधर जाओ भक्ति करने तो स्वार्थ इधर नहीं है का मतलब कामनाएं छोड़ो और नंबर दो मैंने बताया था कि निरंतर रे भावना पक्की बने रहे संसार नहीं चाहिए वो चाहिए संसार नहीं चाहिए वो चाहिए तीसरी शर्त अब आपके सामने बताने जा रहे हैं कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया था कि मां चार प्रकार की मेरी भक्ति होती है चार प्रकार की वैसे तो नौ प्रकार की भी होती है बाईस प्रकार की पैंतीस प्रकार तक की भक्ति भागवत में लिखी है ग्यारह तीन इक्कीस नंबर से लेकर ग्यारह तीन तैतीस नंबर तक पढ़ लेना भागवत में पैतीस प्रकार की भक्ति लिखी है लेकिन कृपालु तो कहता है अनंत प्रकार की भक्ति है चैलेंज के साथ लेकिन एक फॉर्मूला समझ लो ये न के न प्रकार मना कृष्ण निवेश है भक्त जिस किसी प्रकार से मन भगवान में लगा बस वही प्रकार भक्ति है आप प्रकार जो भी सोच ले जो भगवान में मन लगे बस ये अल मिले भागवत में लिखा है गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेशाचैद्यादयोन्द्रपाहा गोपियां काम भाव से गईं कंस डर के मारे उसने मन भगवान में लगा दिया सब जगह भगवान दिख रहे थे उसको खाना खाना उसके लिए असंभव हो गया थाली परोस के ला रहे हैं नौकर इसमें श्री कृष्ण है फेंक दिया थाली हमारा दुश्मन है इसमें आसीना आसी नुंजान पर्यटन महीम चिंतानो ऋषिकेशो मपय तनमयम जगत श्री कृष्ण मैं संसार दिखने लगा उसको पागल सा हो गया लेटा है यहां भी श्री कृष्ण आके लेट गया मेरे बगल में ए, नौकरो जल्दी आओ कहा है सरकार अरे देखो बगल में लेटा है कोई तो नहीं लेटा सरकार ह उसको भी गोलोक मिला सारी जगह श्री कृष्ण को देखने लगा शिष्य गुस्से में दुश्मनी में और भरी सभा में सौ गाली दिया श्री कृष्ण को सब राजाओं के बीच में श्री कृष्ण भी बैठे थे परोक्ष में नहीं सामने उनके ये लफंगा है ये गुंडा है ए औरतों के पीछे घूमता फिरता है और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और गिनते रहे एक दो तीन चार पांच जब सौ की संख्या हो गई चक्र को बुलाया सिर काट दिया वो भी कौन लग गया इतने दयालु हैं श्री कृष्ण उनका मन छू जाए आपका भगवान में बार हो गया किसी तरह छू जाए लोहा और पारस छू जाए सोना बनेगा लड़ा दो गुस्से में कुल्हाड़ी मारो पारस के ऊपर सोना बन जाएगी उपलाड़ी शंकराचार्य ने भी माना लौह सला का निबह स्पर्शास्म विद्यमान स्वर्ण में तिलौह द्वेशादिदिषाम तथा प्राप्ति अरे हमारे श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जैसे उल्हाड़ी से कोई दुश्मनी से भी पारस पत्थर पर प्रहार करे तो पत्थर उसको सोना बना देगा गुस्से का फल गुस्से में नहीं देगा इनाम दे देगा ऐ लोहे तू दस रुपए का था अब एक लाख का हो गया जा सोने का हो गया ऐसे ही दुश्मनी से प्यार करने वाले भी सुखदेव ने परीक्षित के एक प्रश्न पर बहुत डांटा उसको परीक्षित ने प्रश्न किया कि जब सुखदेव ने कहा कृष्णम विदुप्त तमें वो परमात्मानम जार बुद्धिया बहुत सी गोपियां जार बुद्धि से भगवान से प्यार कर लिए थे भगवान जानती नहीं थी बड़ा सुंदर लड़का है जैसे कोई भी लड़की किसी लड़के में आसक्त हो जाए उसकी किसी चीज पर ऐसे तो सुखदेव की बात सुनके परीक्षित ने कहा ये तो बड़ी बुरी बात है इनको नरक मिला होगा बिना विवाहिता कन्या ऐसे किसी लड़के से लव करे तो कहा, गुरु गुरुजी से पूछना चाहिए शर्म क्या इसमें नहीं कहा गुरुजी जी मैं कुछ हा हा पूछ पूछ कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण पहले वाले गुणधियालोक का नंबर है दस विस ग्यारह और ये है दस विस बारह ये श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं जानती थी गोपियां और ऐसे व्यभिचार जिसे संसार में कहते हैं लोग अब उनको गोलोक दे दिया, तो गुस्सा आ गया सुखदेव परमहंस को उन्होंने कहा उत्तम पुरस्कार चैत्य चैत्या सिद्धिम यथा अरे गधे मैंने इसके पहले तुझको बताया था ना शिशुपाल भी गो गया। हाँ? हाँ, बताया तो था तो जब दुश्मनी करने वाले को गो दे रहे हैं वो तो ये तो प्यार करती थी इन्होंने तो कोई श्री कृष्ण को झापड़ भी नहीं लगाया इन्होंने तो समस्त अर्पण किया अपना ना देख सुन अब अंतिम तेरे लिए सिद्धांत बता रहा हूं काम क्रोधम भय सौ नित्यम हर जानती तन मयताम हिते काम भाव से क्रोध भाव से स्नेह से दुश्मनी से कैसे भी मन का अटैचमेंट मुझ में हो जाए तो उसको मैं गोलोक दे देता हूं ये भगवान का वाक्य है तो मां से कपिल जी कहते हैं देख मां चार प्रकार की प्रमुख होती है भक्ति अरे भक्ति नहीं ज्ञान भी चार प्रकार का कर्म भी चार प्रकार का सब चार प्रकार के होते हैं श्रद्धा भी चार प्रकार क्यों पांचवा प्रकार नहीं है कोई कैसे माया के तीन गुण हैं है हाँ। सात्विक राजस्थान हाँ। और एक भगवान का निर्गुण हाँ। बस इसलिए कर्म भी चार प्रकार का हो सकता है ज्ञान भी चार प्रकार का हो सकता है और भक्ति भी चार प्रकार की है तामसी भक्ति कैसी होती है उसको भी बता दिया अभिसंध्याम दम्भम मात सर्ज मे बवा जो दूसरे को मार डालने को दूसरे को दुख देने को जैसे हिरण कशुपू वगैरा ने तप किया था बड़ा भारी और बरदान लेकर के भगवान कोई मारने का सब प्लान बनाया था ये तामसी भक्त अभि संध्याश ऐश्वर्य में बच और जो अपने यश के लिए भक्ति करे अथवा ऐश्वर्य के लिए हमारा नाम रहे हमारे मरने के बाद देखो हमारे देश में करोड़ों रुपया फूंक देते हैं लोग हमारा नाम रहे हमारा नाम हो मैंने जितने ये बनवाए हैं मंदिर हो चाहे ये सतसंग भवन हो हाँ, हजारों लोगों ने कहा हमारे पिताजी के नाम और हमारे नाम का एक पत्थर लगवा दीजिए मैं दो लाख दूंगा मैंने कहा ए, दस अरब दे तो भी नहीं करूंगा ऐसा मैं अपने जिंदा जी रहते हुए और तुम लोग इतने मूर्ख हो कि तुम्हारे बाप के नाम पत्थर हो जाएगा तो तुम गो जाओगे अरे अगर कोई दान करे और मुंह से बता दे तो वो भी अपराध है और तुम पत्थर में अपना नाम लिखवा करके मंदिर में और दान करना चाहते हो इतने भोले लोग हैं संसार में तो कुछ ऐश्वर्य के पीछे मर जा रहे हैं आज एक गवर्नमेंट है अरे वो गवर्नमेंट गई भाड़ में सहसार ही नहीं रहेगा एक दिन नाम तुम्हारा कई दिन रहेगा कितने बड़े बड़े नेता हुए पॉलिटिशियन हुए सब मर गए उनको लोग भूल गए अब बच्चों को पढ़ाते हैं एक थे सगा बाप आपका मर जाता है पहले बड़ी याद आई फिर कम फिर कम फिर खत्म फिर कभी याद ही नहीं आती वो बाप कौन था कैसा था और उसके होने से फायदा क्या है तुम्हारा तुम तो मर के नरक में बैठे हो और तुम्हारे नाम के 25 मोहल्ले बने हुए हैं और तुम नरक में हो और वहां से देख रहे हो हमारे नाम के 50 मोहल्ले हैं क्या क्या फायदा क्या है तुम्हारे नाम का लेकिन सनक है अस्पज्ञता है तो ये रजोगुणी भक्ति है और सत्य भक्ति किसे कहते हैं कर्म निर्हार उद्देश्य हाँ नंबर में बोलना भूल गया था <laughs> तीन आठ तीन नौ अब तीसरा मैं बता रहा हूं सात्विक भक्ति कर्म निरहार मुद्दिश्य परस्म य दर्पणम जिसमें कर्म बंधन काटने की भावना हो और भगवत अर्पण की बुद्धि हो निष्काम कर्म जिसे कहते हैं इससे अंत की शुद्धि होती है ये अच्छा है लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है सत्य है मति दस अब शुद्ध भक्ति सुनो मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशे मनो गतिरिछि यहां गंगा भुसो भुद् लक्षण भक्तिग से निर्गुण से हा व्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे तीन मंत्रिस ग्यारह तीन मंत्रिस बारह यानी जो मैंने पिछले सूत जी के उपदेश में बताए निष्काम और निरंतर तो यहां भी वो दो बता रहे हैं कि जैसे गंगा जी गोमुख से निकल करके समुद्र तक लगातार बहती हैं ऐसे ही लगातार स्मरण हो भगवान का और कुछ मांगो मत ये दूसरी शर्त निष्काम और निरंतर अब तीसरी शर्त इन्होंने बताई अब व्यवहिता ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यानी अन्य अब एक नई बात आई आपके सामने निष्काम हो निरंतर हो और अन्य भक्ति हो अनन्न्य माने क्या होता है तस्मय अनन्न्यता तद विरोध सुदासीनता च नारद जी ने बताया अनन्न्यता कार अन्य आश्रया नाम त्यागो अनन्यता नारद भक्ति दर्शन नौवा दसवा सूत्र अन्य में मन की आसक्ति न हो इसका नाम अन्य अरे उसका शब्दार्थ है ना अन्य अनन्य अन्य नहीं ऐसी भक्ति हो अन्य नहीं माने क्या होता है कल बताएंगे लाडली लाल की